श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी ब्रह्मानंद हम पहले कह आए हैं कि राखाल के घर जाने की इच्छा न होने पर भी ठाकुर बीच बीच में उन्हें घर भेज देते और श्रावक को कोई ले जाए तो पक्षिणी जैसे व्याकुल होती है उसी प्रकार व्याकुल हो छटपटाते हुए दिन काटते प्रारंभ में राखाल घर जाने से आपत्ति प्रकट करते थे पर धीरे धीरे उनकी घर आने जाने तथा वहाँ ठहरने की अवधि बढ़ने लगी और विश्वेश्वरी देवी के साथ भी उनका व्यवहार बहुत कुछ स्वाभाविक सा होने लगा ठाकुर ने कहा था मैं ही उसे उसकी पत्नी के पास भेज दिया करता था थोड़ा सा भोग बाकी रह गया था राखाल का सहज व्यवहार देखकर परिवार के लोग कुछ आश्वस्त हुए और उन्हें किसी कार्य में लगाने का प्रयास करने लगे राखाल के यह ठाकुर को बतलाने पर उन्होंने कहा था बल्कि मैं यह सुनना पसंद करूंगा कि तूने ईश्वर के लिए गंगा में कूद कर प्राण दे दिए पर यह सुनने को न मिले कि तू किसी का दासत्व या नौकरी करता है लेकिन नाते रिश्तेदार भला कहाँ छोड़ने वाले थे उन लोगों ने युक्ति दिखाई कि अपने लिए न सहें पर पत्नी के लिए तो धनोपार्जन करना ही चाहिए उसके प्रति भी तो कुछ कर्तव्य होता है ना अतः राखाल, राखाल गहरी चिंता में पड़ गए जो भी हो स्वास्थ्य के कारण विवश होकर और संभवतः दैवी विधानवश थोड़ा सा बाकी भोग समाप्त करने के लिए इस प्रकार के संदेह युक्त चित्त के साथ वे घर में निवास करने लगे इधर प्रसंग उठने पर ठाकुर ने भक्तों से कहा राखाल इस समय पेंशन खा रहा है वृंदावन से लौटकर अब घर में निवास कर रहा है इस प्रकार कुछ दिन अपने घर में बिताकर स्वस्थ होते ही राखाल पुनः दक्षिणेश्वर लौट आए इसी समय श्री महिमाचरण चक्रवर्ती ने ठाकुर से निवेदन किया कि उन्हें उनके सम्मुख ब्रह्मचक्र बनाकर साधना करने की इच्छा हो रही है ठाकुर की अनुमति पाकर ने उन्हीं के कमरे में कृष्ण चतुर्दशी की गहरी रात में राखाल मास्टर किशोरी आदि के साथ ध्यान में बैठे। उस रात ध्यान के समय राखाल की भावावस्था हो जाने पर ठाकुर ने उनकी छाती पर हाथ पेरते हुए उनकी बाह्य संख्या वापस ला दी थी, थी इसके दो दिन बाद ही ठाकुर ने मौन धारण किया मौन भंग के बाद उन्होंने कहा माँ दिखा रही थी कि भक्तों में कितना किसका कितना हुआ है पूछने पर भी उन्होंने अधिक कुछ नहीं बताया बाद में उन्होंने शरद से कहा था राखाल के बारे में माँ ने बहुत कुछ दिखाया है उसमें से बहुत सी बातें कहने की मनाही है इसके दो महीने पहले ही ठाकुर के गले के रोग में वृद्धि हुई थी ठाकुर को चिकित्सार्थ काशीपुर लाया गया राखाल भी वहाँ आकर उनकी सेवा में तन्मय हो गए इस समय से त्यागी भक्तों के जीवन में सेवा के साथ साथ एक अपूर्व साधना भी चलने लगी संसार की चिंता धीरे धीरे उनके मानस पटल से दूर होने लगी काशीपुर आने के कुछ दिन बाद ही मनोमोहन ने ठाकुर को सूचना दी कि राखाल के पुत्र हुआ है राखाल निकट ही थे उन्होंने भी सुना परंतु मायामय संसार की घटनाएं उस समय उनके मन पर तनिक भी प्रभाव नहीं डाल पाती थी, अतः इस संवाद से उनके वैराग्यनिक शांति में कोई बाधा नहीं आई वे पूर्ववत ही दिन में सेवा तथा रात को जब ध्यान में मग्न रहे ठाकुर ने इस ओर लक्ष्य कर कहा था राखाल आदि ने सब समझ लिया है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा क्या सत्य है और क्या मिथ्या पत्नी है पुत्र भी है पर वह समझ गया है कि वह सब मिथ्या है अनित्य है राखाल आदि संसार में लिप्त न होंगे